शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पर जहां चा चंड का अधिकार है वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए बाणलिंग नर्मदेश्वर लोहनिर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग सिद्धलिंग जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग लिंग इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंद्र का अधिकार नहीं है जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का तीन बार आचमन करता है उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं जो शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल अग्राह्य है वह सभी सालक ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है मुनीस्वरों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए मुनिवरों इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया अब तुम लोग सावधान हो आदरपूर्वक बिल्व का महात्मा सुनो यह बिल्व वृक्ष महादेव की रूप है देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर कर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं जो मनुष्य ग्रं गंध उस आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिव शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है जो बिल्व के जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उससे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और हृदय से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने सांगो शिवलिंग पूजन का वर्णन किया यह प्रवृत्ति मार्गी तथा तो निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है प्रवित्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे नृत्य मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए नृत्य पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें